माता नाता पिता वेद्रोकार रिच्छा मृक्षा मधुब पिता अहम अच्छे जगह अस्त का पिता अहम इस जगत का पिता इस जगत का पिता नहीं है, इसी है ना अस्त जगता माता अहम इस जगत का माता नहीं इस जगत का ऐसा लगा लेना इस जगत का माता पिता न है ढाता है धाता ढाता का तृतीया तो भाष्टकार में प्राणियों के कर्म फल का प्राणियों के कर्म फल का विधान करने वाला अमुक कर्म का अमुक फल है दस्त पूर्णमा के कर्म का यह फल है अग्निहोत्र कर्म का यह फल है अमुक प्रकार की हिंसा का यह फल है इस प्रकार प्राणियों के कर्मों का विधान करने वाला प्राणियों के कर्मों का विधान करने वाला यह भाषा का पितामह मैं भी पितामा हूँ पितामा कहते हैं पिता के पिता को वेद्यम मैं मैं वेद्य वेद्य वेद का जिसको जाना जाए पवित्रम पवित्र पवित्र का अर्थ पर पवित्र करने वाला मतलब पावन करने वाला मैं हूँ ओंकार में हूँ ओम की एकाद में पहले भी आया है ना ओंकार में हूँ और क्या है क्या ऐसा है ना वेदों में तीन प्रकार के छंदे जाते हैं सभी वेदों में तीन प्रकार के छंद पाये जाते हैं ऋक्ष और ऋजुर्द तीन प्रकार के छंद है इसलिए तीन वेद कर दिए जाते हैं वेद की वेदों की संख्या कितनी है चार वेदों की संख्या चार है सभी वेदों में, में तीन प्रकार के छंद पाए जाते हैं इसलिए कितने वेद में कहे जाते हैं तीन शब्द के लिए है ये चारों वेदों के लिए वेदक्रय शब्द तो का मई जगत का पिता हूँ माता हूँ प्राणियों के कर्म फल का विभाग करने वाला हूँ या प्राणियों के कर्म फल का विधान करने वाला हूँ इस जगत का पितामा हूँ मैं वेद्य हूँ करने वाला हूँ ओंकार हूँ ऐसा भगवान करते हैं और बिल्कुल यहाँ पर पिता है ना पिता कर होता है जनईता जनयिता दर्द होता है उत्पन्न रहने वाला है जनक हम पिता पिता हम अहम माता अरे छाया में अरे, अरे? माता तो का ग्री उत्पन्न करने वाला गणेशी का उत्पन्न करने वाली ठीक है गणेशा और गणेश्वरी का उत्पन्न करने वाली धाता करते हैं, है प्राणियों के कर्म भलका विधान करने वाला प्राणियों के कर्म फलका विधान अमुकर्म का अमुक फल इस प्रकार प्राणियों के कर्म भलका विधान करने वाला पिता, से पिता पिता पिता पिता पावनम महाकर्थ है पावन करने वाला पवित्र करने वाला और ओंकार में मुख है ना नाम तथा यजुर्वेद नहीं, नहीं है भगवान के बिना किसी का भी अस्तित्व नहीं है इसलिए सब कुछ क्या है भगवान है सिंह और क्या देखो प्रभु साक्षी प्रभु यहाँ गति है गति भरता प्रभु साक्षी निवास शर्णम सुहित प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्यय तो ऊपर के श्लोक में क्या था जगता था ना अल्ट जगता तो यहाँ पर तो अष्ट जगता इसका भी अनुभव यहाँ अष्ट जगता इसकी अनुभूति यहाँ है यहाँ संबंध है अस्त देखो लोग देखेंगे गति ही अहम आदमो भी ले लेना अष्ट जगता गति अहम अष्ट जगता गति इस जगत की गति में हूँ भाषाकार भगवान ने गति का इसका निधन इस की जगत के इस जगत के प्राणियों का करुण फल नहीं है ऐसा लगाने में इस जगत के प्राणियों का करुण फल में हूँ या मैं कर न लाना हो तो क्या कहेंगे करुण करोवृत्ति लाना है तो इस जगत के प्राणियों का करुण फल नहीं है अब देखेंगे करुण ऐसा है ना यहाँ पर गम्यते की गति जिसे प्राप्त किया जाता है उसे गति कहते हैं प्राप्त किसी किया जाता है कर्म के फल को इस प्रकार विस्पत्ति लर्थ हो जाता है यहाँ पर प्राप्त फल तो ये है अच्छा तो क्या है कर्म नहीं, कि कर्म फल विस्पत्ति लब्य अर्थ है लक्षण मानने की आवश्यकता नहीं है ये विपत्ति लभ्य है की कर्म फल में ही भरता भरता है भरण करने वाला में हुई पोषण करने वाला में हुई प्रभु करते स्वामी मैं स्वामी हूँ साक्षी है कि प्राणियों के शुभ शुभ कर्मो का साक्षी मैं है निवासा निवासा से निवास स्थान घर निवास स्थान में है शरण या शरण करके किया है भाषिक भगवान ने की शरण में आए हुए लोगों की पीड़ा का हरण करने वाला नहीं अपने भक्तों की पीड़ा का हरण करने वाला मैं और सुरी हूँ सूर्य उसे कहते हैं जो प्रतिउपकार की अपेक्षा न करके किसी को उपकार करता है प्रतिउपकार की अपेक्षा न करके जो उपकार करता है उसे क्या कहते हैं सूर्य जो हम भी सूर्यो हम सब भूटे इस सभी प्राणियों में सूहित सूर्य उसे कहते हैं जो प्रतिउपकार की इच्छा न रखते हुए हृदय सबका भला करना चाहता है भला करता है कहते हैं जो सोचता है ना हम इनका कर रहे हैं कुछ न कुछ निहारा भी कर देंगे ऐसी भावना प्रभु प्रभुआ, प्रभुआ कैसे उत्पत्ति का कारण प्रभुआ का क्या उत्पत्ति का कारण में हूँ प्रलया करके लय का कारण में हूँ स्थानम स्थानम करके स्थिति का कारण है स्थिति का कारण अब देखेंगे निधानम वाले की प्राणियों का निधान में हूँ भाष्मन देखेंगे प्राणियों का निधान में है तथा अव्यू अव्य अव्य हूँ अव्य अविनाशी अविनाशी बीच में हूँ या अविनाशी कारण में हूँ इन पदों का व्याख्यान भाष्म देखेंगे यहाँ गति ही कर रहे फलम की मैं गति हूँ और साधकर्म का फल हूँ जो कर्म का फल होता है वो कर्म का फल नहीं जो भगवान कहते हैं भरता का भरका पोषण करने वाला पोषण करने वाला आनंद गिरी ने अर्थ किया है यहाँ पर कर्म फल का प्रदाता करके किया है कर्म फल को प्रदान करने वाला तो ठीक है पोषण करने वाला भी अर्थ हो सकता है और वैसा भी किया जा सकता है वो तो कर्म फलम जो गति अर्थ किया है उसको ध्यान में रखकर रख करके आनंद गिर ने पूछता करने वाला और पोषण करने वाला भी है जो कर्मानुसारी क्या करते हैं भगवान पोषण करते हैं ठीक ही है प्रभु करते स्वामी की है? स्वामी मैं स्वामी हूँ साक्षी प्राणी नाम कृपा यहाँ कृत करते पूर्ण अवकृत क्या करता प्राणियों के प्राणियों के पूर्ण पाप स्था का साक्षी पूर्ण साप का साक्षी मैं हूँ पूर्ण पाप तो जानने वाला मैं हूँ निवासाह देखेंगे प्राणिना थी प्राणी प्राणी जिसमे निवास करते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं निवास प्राणी जिसमें निवास करते हैं उसे कहा जाता है निवास तो निवास हो गया घर निवास को क्या हो गया निवास स्थान अर्थात घर जिससे निवास कर रहे व्यक्ति घर कुटिया जो भी वो जहाँ आश्रम व्यक्ति बनता है तो निवास नहीं हुई निवास स्थान क्या है भगवान ही है सब उनसे अत्य कुछ नहीं है शरणम नाम आरता नाम प्रसन्ना नाम आए आए का शरण में आये हुए शरण में आये हुए दुखी प्राणियों के दुख का हरण करने वाला नहीं लग गया नाम प्रथम शरण में आयु आरता नामक है दुखी प्राणियों के आरती हरा दुख का हरण करने वाला नहीं शरण में आये हुए दुखी प्राणियों के दुख का हरण करने वाला नहीं शरणम का अर्थ हो गया अब सूर्य देखेंगे अपेक्षा सुन की प्रति की अपेक्षा न करके उपकार करने वाला सूर्य क्या हुआ प्रति की अपेक्षा न करते हुए उपकार करने वाला अब लिखेंगे यहाँ पर उत्पत्ति उत्पत्ति उत्पत्ति या है प्रभावी प्रभाव जिसके प्राणी उत्पन्न होते हैं उत्पत्ति का कारण तो यहाँ जगता प्रभुआ जग का प्रभाव उत्पत्ति उत्पत्ति कर उत्पत्ति कारण अर्थात जगत की उत्पत्ति का कारण और प्रलया देखेंगे जगत जिसमें जगत जी होता है तो जगत से लय का कारण तथा मतलब इसमें सभी लोग स्थित होते हैं इसलिए इसको क्या कहते हैं स्थान है स्थिति का कारण स्थिति का कारण हो गया ना जिसमें स्थित होते हैं वो क्या हो गया स्थिति का कारण हो गया और निधानम निधानम का हम प्राणी नाम कालांतरों भोग्यम निखे ये देखेंगे प्राणियों का या ऐसा कालांतरों भोग्यम है ना कि में कालांतर में भेद के योग्य कालांतर में भुगने योग्य प्राणियों के प्राणियों के पूर्ण पाप रूप कर्मों का भंडार या पूर्ण पाप रूप कर्मों का हाँ ठीक है ऐसा लगाएंगे कालांतर में भोगने योग्य प्राणियों के कर्म फल समर्पण का स्थान कर्म फल समर्पण का स्थान तो जिस स्थान पर कर्म समर, फल समर्पर्पित किए जाते हैं उसे क्या कहेंगे निधान निश्चे तर्थ कर्म फल समर्पण स्थानम कर्म फल समर्पण स्थानम कर्म फल अर्पित करने का स्थान तो कर्म फल भक्त किसने अर्पित करता है भगवान तो कालांतर में भोगने योग्य प्राणियों के सर्व फल अर्पित करने का स्थान कालांतर में भोगने योग्य क्या है प्राणियों के सर्व फल और सर्व फल के अर्पित करने का स्थान में ही हूँ यहाँ बीजम है ना तो देखेंगे प्रव धर्मी नाम प्ररोम बीजम प्ररोमीर नाम का अर्थ है की उत्पन्न होने वाले पदार्थों का उत्पन्न होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ बीजम का प्ररोम बीजन का क्या है प्ररोपन्न होने का कारण या उत्पन्न होने का कारण उत्पन्न होने का कारण किससे किससे उत्पन्न होने का कारण प्ररोधन उत्पन्न होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति का कारण तो उत्पन्न होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति का कारण क्या होता है कुंड कर्म होता है ना तो यहाँ बीजन का बीजन का क्या है हाँ प्ररोम कर्म होता है कुंड होता है ये बीज में हूँ और भगवान कहते भी अव्यम अलता करेंगे अव्यम बीजे पर हाँ मतलब ये अविनाश की बीज अच्छे बीज अब संसार से प्राइवे चलता रहता है क्यों चलता रहता है क्योंकि उसका बीज कैसा है अव्य उसका बीज कभी भी क्षय नहीं होता है बीज क्या है पूर्णापुर है ना इसकी परम्परा चलती रहती है एक बीज से बीज से अंकुर अंकुर ऐसी बीज बीज अंकुर ऐसा होता रहता है ना तो पूर्ण पाप व्यक्ति करता है उससे शरीर मिलता है शरीर मिलने से खुद फिर फिर पूर्ण पाप करता है फिर शरीर मिलता है तो ऐसा क्या है ये पूर्ण पाप की परंपरा चलती रहती है संसार का बीज चलता रहता है देखेंगे दे तो इसको अव्यय क्यों कहा है बीज को तो बताते हैं यावत संसार भावित अव्यय है इस संसार पर्यंत यावत है न संसार पर्यत रहने के कारण संसार का बीज अव्यय है अव्यम से लेना है संसार से बीजम अव्यम संसार सम्बध रहने के कारण संसार का बीज अव्यम है अवीज, क्योंकि बीज के बिना कुछ भी अंकुर नहीं होता है या बीज के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है बीज के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है बीज संबंध के कारण बीज के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है अब देखेंगे निकट क्या प्ररोध अर्थनाथ क्या या ऐसा जोड़ लेना संसार रूपांकुर और संसार रूप अंकुर की सदा उत्पत्ति देखे जाने से संसार रूप अंकुर हमेशा उत्पन्न होता रहता है ना रोज बहुत लोग उत्पन्न होते संसार रूपांकुरश से इसको जोड़ कर अर्थ करेंगे तथा संसार रूप की सदा उत्पत्ति देखे जाने से बीज संति का विनाश नहीं होता है बीज संतियों का क्षय नहीं होता है ये क्या होता है बीज है यहाँ पर बीज की बीज पर, परंपरा बीज परंपरा से लेना है यहाँ पर आपका पूर्ण ये पूर्ण पाठरूप कर्म प्रवाह बीज संतिक बीज संतान या बीज परंपरा मतलब पूर्ण पाठरूप कर्म प्रवाह पूर्ण पाप रूप कर्म प्रवाह तो निकर्थ है नष्ट नहीं होता है पूर्ण पापरूप कर्म प्रवाह कर नष्ट नहीं होता है इसी गम्य गम्य सजा या ज्ञात होता है किससे ज्ञात होता है निशंत रोज रखना ना इस कारण ज्ञात होता है क्या हो इसका करेंगे संसार रूप अंकुर की सदा उत्पत्ति देखे जाने से संसार रूप अंकुर की सदा उत्पत्ति देखे जाने ऐसी पूर्ण पाप रूप कर्म प्रवाह नष्ट नहीं होता है या पूर्ण पाप रूप कर्म प्रवाह विनुष्ट नहीं होता है ऐसा ज्ञात होता है ऐसा ज्ञात होता है किससे ज्ञात होता है हाँ संतान को संतुष्टि में उत्पत्ति देखे जाने ऐसी ऐसा लगता है की कुछ काम प्रवाह का विनाश नहीं होता है इसी गंग ऐसा है क्या देखो हम हम कहेंगे अहम वर्षा तथा अहम अहम वर्ष निगृहणा कुछ अमृत अमृत मृत्यु चहम अर्जुन सद् सद क्या अहम अर्जुन अर्जुन हे अर्जुन प्रचंड किरणों के द्वारा संसार को सफा पाऊंगी अभी तो सफा नहीं मौसम तो निर्कित हो गया बहुत गर्मी होती है नीचे जाकर राजस्थान में जाकर देखने वाली मजाक गर्मी देती है यहाँ तो वो आराम से रहते है यहाँ तो कोई गर्मी होती नहीं अल्लाह तो अहम कि मैं ही आदित्य होकर के कुछ प्रचंड किरणों के द्वारा संसार को प्रकाशित और हूँ देखना वर्षा मैं को छोड़ता हूँ या मैं वर्षा को करता हूँ उस त्रियामी का छोड़ना मैं वर्षा को छोड़ता हूँ या मैं वर्षा को करता हूँ तो भगवान ही आदित्य होकर के कुछ किरणों के द्वारा वर्षा को करते है ऐसा कहते है न की वो सूरज अपनी किरणों से समुद्र के जल को खींचता है और फिर क्या होती है मानसून बनता है फिर हो जाती है वर्षा तो सूर्य की किरणों से समुद्र का जल खींचा जाता है और जो देखिए तालाब को भी सूर जाते हैं ना सूर्य की गर्मी से सूर्य तो ठीक लेता है बाद में क्या है मानसून बनता है वर्षा हो जाती है अर्षा मुस्कानी मैं तो वर्षा को करता हूँ तो और वर्षा को रोकता को मैं ही वर्षा होता हूँ वर्षा को मैं ही रोकता हूँ ऐसा अमृतम क्या एवं मृत्यु क्या अमृतम और देवताओं का अमृत मैं हूँ देवताओं का अमृत नमृतम क्या एवं लगा है ना देवताओं का अमृत तो मैं ही हूँ ऐसा कर लेना क्या मृत्यु और मनुष्यों की मृत्यु नहीं है, मनुष्यों की मृत्यु मैं भी हूँ सत्य क्या असत क्या अहम सत्य और असत न ही है और असत में ही हूँ इन पदों का व्याख्यान घट में हो गया भूतवा कैसी रश्मि भी उलबड़ेगी ये भाष्यकार ने कितना अध्याय किया आदित्यो भूतवा कैसी रश्मि उ मैं आदित्य होकर कैसी उगड़ी रस्म भी उलबड़ी कर मैं प्रचंड या तो उग्र कि मैं आदित्य होकर कुछ प्रचंड रश्मियों के द्वारा कुछ प्रचंड किरणों के द्वारा तपाम संसार को चाहता हूँ मैं आदित्य होकर कुछ प्रचंड किरणों के द्वारा संसार को सफाता हूँ यहाँ अहम वर्षम उत्तर यहाँ वर्षम फिर देखेंगे कैसे तरह भी इन पदों का अध्ययन किया है भगवान ने मैं कुछ किरणों के द्वारा वर्षम उत्तर वर्षा को करता हूँ मैं कुछ किरणों के द्वारा वर्षा को करता हूँ वर्षम का दृष्टि औ का मैं कुछ किरणों के द्वारा वर्षा को करता हूँ अब चिस्टा वे बता निगरणामी तो बताते है उत्सृत जिता वर्षा को करके पुनः निर्ग पुनः निग्रहणामी वर्षा को उस जिका कर वर्षा को करके और पुनः निग्रहणामी पुनः वर्षा को रोक देता हूँ वर्षा को करके सुना वर्षा को रोक देता हूँ वैसे निगरणामी का ठीक है वर्षा को करके सुना वर्षा को मैं रोक देता हूँ और भाषाकार भगवान देखो किन पदों को जोड़ के अर्थ करते हैं क्या जोड़ा भास्कार भगवान ने कैसी तो रस्म दी अष्टी मासे ही अब लगाइए भक्तकार कि वर्षा को करके पुनः कुछ रस्मियों के द्वारा आठ मास तक अष्टी मा से है ना की आठ मास तक वर्षा को रोके रहता है कुछ उसके वर्षा को फिर सुना वर्षा को फिर द्वारा आठ मास तक वर्षा को रोके रखता हूँ या आठ मास तक जल का शोषण करता रहता हूँ आठ मास तक वर्षा को रोके रहता हूँ या आठ मास तक जल का शोषण करता रहता हूँ चार महीने वर्षा पहले आषा से लेकर और कार्तिक तक वर्षा चलती थी लगातार जो कई पुराने लोग हैं उनको पता होगा बहुत बहुत बारी होती थी चार पाँच महीने लगातार वाली होती थी तो इतनी बड़ी होती थी जो कच्ची मिट्टी है ना वो दलदल बन जाती थी छोटे तो, तो उस प्रति कर वर्षा काल पुनः का वर्षा काल में उस प्रजा में वर्षा कर देता हूँ प्रावृति कर वर्षा ऋतुना वर्षा ऋतु में उस प्रजा में वर्षा कर देता हूँ और देखेंगे ले, अमृतम का योग देवानाम और देवताओं का अमृत में थे तो यहाँ पर अमृत का अर्थ अमृत का अर्थ कर लेना मृत्यु का अभाव देवताओं की मृत्यु देर तक तो होती है ना देर में होती है तो यहाँ पर अमृत को सुधा सुधार ना देवता अमृत पान करते है तो वही ले लेना देवताओं का अमृत मुझे अमृत जो पान करते हैं देवताओं का अमृत में भी क्या मरते हैं ना मृत्यु और मनुष्यों की मृत्यु में है मनुष्यों की मृत्यु में यहाँ पर मृत्यु कर्ज कर लेना और मृत्यु का हेतु जो देवता भी सीख है मृत्यु का हेतु जो देवता की सही होता है मृत्यु देवता लेना ले तो देवताओं की मृत्यु का हेतु देवता में अभी वो तुरंत छुट्टी कर देता है वहाँ बैठे बैठे सबकी छुट्टी करता रहता छुट्टी है ये आपका समय पूरा करेगा जल्द मिलने लगती है उनको बहुत जल्दी जल्दी वो काम करते हैं उनकी नजर से कोई बच्चा नहीं है कौन व्यक्ति क्या कर रहा है उनको पता है कोई अच्छा कर्म कर रहा है तो भी उनको मालूम है बुरा कर्म कर रहा है तो भी मालूम है जो कुछ कर नहीं रहा है मन में विचार कर रहा है वाणी से प्रकट नहीं कर रहा है वो भी उनको मालूम हो जाता है मन में क्या विचार करना है वो भी मालूम हो जाता है समय का सदुपयोग कर रहा है दुरुपयोग कर रहा है कर रहा है सब मालूम है और उसके अनुसार ही वो सब पूरे म का फल देते सुखी कर देते आपका शरीर सुबह रखना ऐसा नहीं करता है तो ये क्या है प्राणियों की मनुष्यों की मृत्यु का हेतु देवता में हूँ अब कहा आया सरसद कर संबंधितया विद्यमान जिसके संबंधी रूप से जो विद्यमान हो वह सत है क्या कहे जिसके सम्बन्धी रूप से जो विद्यमान हो उसे क्या कहते हैं संबंधित वस्तु क्या हो है हो गया संबंधित वस्तु और क्या सब विपरीत असत और उसके विपरीत क्या हो गया असत संबंधित रूप से जो सहयोगी रूप से जो रहेगा वो क्या हो गया असत और उसके विपरीत क्या हो जाएगा असत इस तर असत में ही अभियान आप देखें यहाँ असत का तो वैसा नहीं करना जैसे की बंध्यापुत्र सत्य बिछाण ये क्या है असत पदार्थ है वो यहाँ लिए लेना क्योंकि भगवान असत हो सकते हैं क्या वैसे है? पुत्र जैसे असत भगवान हो तो गया वहीं बताते हैं वास्तविक सुना सुना भगवान सुना स्वयं भगवान अत्यंत असत नहीं हो सकते है सुना स्वयं भगवान अत्यंत असत नहीं हो सकते हैं तो अत्यंत असत जो बंध्यापुत्र सस्य बिछाण है वह यहाँ पर नहीं लेना है बल्कि उसके विपरीत जो संबंधी रूप से विद्यमान है वो सत्यो अपने संबंधी रूप से नहीं है कि वो संबंधी रूप से नहीं है लेकिन संबंधी रूप से नहीं है वो असत अच्छा और एक भाग्यकार बताते होगा कार्य कारण स्थिति अथवा सद और असर पदों से कार्य और कारण को लेना चाहिए तो यहाँ पर कैसे रहना है ध्यान देना असल उपाय समग्री क्षम लोग कीजिए के शुरू काल में क्या था जाए उसको सकता है क्योंकि इसके पूर्व सूची है सर्व सोमिध्राहष्टी के पूर्व काल में एक सच था वह सब सत्य था एकम एक रुकी ही था सर एक, एक, एक सत उसने संकल्प किया बोल जाए तो वहाँ सचिव से सृष्टि सुनी गयी और फिर आगे असर के पूर्वाल में असत था उससे सृष्टि भी उठाया गया है प्रथम अस्ट सब्जेक्ट असत्य सत्य से, से होगा तो वह असत का अर्थ पुत्र जैसा असत पदार्थ नहीं है बल्कि तो नाम रूप विभाग का अभाव होने के कारण असत्य किया गया है नाम रूप विभाग का अभाव होने के कारण क्या कह दिया है असत्य तो जिसको सर्व सुनिगम राशि या सत्य किया है और सृष्टि के पूर्व काल में नाम रूप विभाग नहीं है इसलिए उसको असर उगा मगर आपकी असर फैली सत ही असर कहती है क्यों नाम रूप विभाग का अभाव होने से जैसे मिट्टी है घटा दी, घट आदि घट कुल्ल आदि की उत्पत्ति से पहले क्या है जो मिट्तिका है मृत्यु में ये घट है सराव है कुल्लड़ है प्लेट है ऐसा अलग अलग नाम रूप है तो नाम रूप विभाग का अभाव होने ऐसी जो कारण मृतिका है उसको कह दिया असर हाँ. नाम रूप विभाग का अभाव होने से कारण्टिका को क्या दिया असत और नाम रूप विभाग वाले घटा जी कार्य को क्या कह दिया असत तो कार्य हो तो कारण हो गया असक कारणवस्था में नाम रूप विभाग का अभाव होता है इस दृष्टि से असत कह दिया है वो सखी है नाम रूप विभाग का अभाव होने से क्या कह सकते हैं उसको असत तो यहाँ अस्त का कार्य अवसर का क्या होगा कारण ठीक है अत्यंत असत नहीं है लाल नामरूप विभाग का अभाव होने ऐसी कार्य कारण है सरस्वती अथवा तो कार्य कारण सद और, और असद आगे देखेंगे आगे के अनुदान विदोवेदाले अथवा ज्ञानी देवेश किया गया ज्ञान का उपदेश किया गया उसको जिन्होंने जाना ज्ञान का उपदेश करने पर जिन्होंने सुन करके जाना उन्हें क्या कहेंगे ज्ञानविद क्या कहेंगे ज्ञानविद की जो ज्ञानविद या जो ज्ञानी पूर्वोक्त ही पूर्व में कहे गए पूर्व में कहे गए प्रकार के अनुसार ये ज्ञान विदा जो ज्ञानी महापुरुष पूर्वोक्त ही अंति पूर्व में कहे गए प्रकार के अनुसार कही गयी रीति के अनुसार एकत्व प्रथक्तवादी विज्ञान रूप यज्ञों से एक प्रथकवादी विज्ञान रूप यज्ञों से मेरी पूजा करते हुए देव करते हैं विज्ञान रूप यज्ञ से पूजा करते हुए मेरी उपासना करते हैं यहाँ कहाँ पर तो आया था एक अश्विन सत्य ने हाँ बौधा विश्व तो यहाँ पर कौन सा संख्या थी हाँ एक अट्व सत्य ने बौधा विश्व के मुखम यहाँ में था कि भगवत विश्व ज्ञान ही है तो विज्ञान यज्ञ यजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं तो वहाँ पर अलग अलग यजन रख तीन प्रकार से बताया नाजन एक बहुत करते, करते हैं है। बताया था ना एक तो अलग रखा था प्रसक आदित्य चंद्रादी के ढेर से वो भगवान विष्णु ही आदित्य चंद्रादी रूप से ऐसा प्रसाया लगाइए का वे ज्ञानी अपने ज्ञान के अनुसार hey, मुझे ही प्राप्त होते हैं मुझे ज्ञान के अनुसार मुझे ही प्राप्त होते हैं मतलब जिस रूप में वो जिस रूप में यज्ञ करते हुए भगवान की उपासना करते हैं या जिस रूप में भगवान की उपासना करते हैं उसी रूप में भगवान को प्राप्त करते हैं वो चाहिए तो एक अक्ष जान उपासना करनी पड़ेगी मेरा अभुस पड़ेगा इसलिए वे अपने ज्ञान के अनुसार मुझे ही प्राप्त होते हैं पुनः ये अज्ञा पुनः ये काम काम अज्ञा पुनः जो भोग पदार्थों की कामना करने वाले अज्ञानी है पुनः जो दिखो की कामना करने वाले कैसे अज्ञानी? तो जो परमात्मा को छोड़कर अन्य कुछ चाहता है उसे क्या कहेंगे काम काम मतलब तो भोग पदार्थों की कामना करने वाला और भोग पदार्थों की कामना करने वाला कौन होता है ज्ञानी भी अज्ञानी अज्ञानी हो जाए ज्ञानी तो कामना को इसका ज्ञान ज्ञानी कामना तो उधर जरूर ही नहीं सकता है ज्ञानी की कितनी उधर हो ही नहीं सकता है सागर भी कामना नहीं कर सकता है क्योंकि तो यदि ये कुछ भोग पदार्थों की कामना कर ली तो के के। ली। है। इस के में भगवत ने कहा है कि दुणुछा और मुख्या का भूख दुरु रहते हैं यदि विमुक्षा है बीने की भी इच्छा है किसी की तो मुछा और भूमुखा नहीं है जी न तो ये भूलो की कामना करने वाले अज्ञानी है के विषय में देखना पड़ेगा पड़ेगी त्री विद्या माम सोमिपाह यज्ञवार स्वर्गति प्रार्थन से लगायेंगे दिया है इसका अर्थ है कि तीनों वेदों को जानने वाले तीनों वेदों को वाले सोम पाम करने वाले जो वेद वेदता होते हैं वे तो क्या करते हैं यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं और यज्ञों में सोम का प्रयोग होता है सोम एक लताभिशेष का नाम है सोम एक विशेष का नाम है उसके द्वारा यज्ञ करके और उसका पान किया जाता है तो तीनों वेदों को जानने वाले सोम पान करने वाले और सोम पान करने से कैसे होते हैं कुंभ पाप पाप रहते सोम पान करने से कैसे हो जाते हैं पाप रहते तो वेद वेद क्या ऐसा लगाना सोम पान करने वाले पाप रहित करने वाले पाप रहित तीनों वेदों को जानने वाले विद्वान यज्ञ ही माम इस यज्ञों के द्वारा मेरी आराधना करके यज्ञ ही माम इस यज्ञों के द्वारा मेरी आराधना करके स्वर गतिम प्रार्थयते स्वर्ग लोक की प्रार्थना करते हैं या स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, कह रहे हैं स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं या जाएगा? स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते, करते हैं अब देखेंगे तो जो प्रार्थना करते हैं उनको क्या होता है तो लगाइए के पुण्यम सुरेन्द्र लोकम आसाध्य पुण्यम सुरेंद्र लोकम आसाध्य पुण्यम असाध्य सुरेंद्र लोकम असनति दिव्यान दिव्य देवभोग्रोकम असनति दिव्यान दिव्योगान्यम सुरेंद्र लोकम आसाध्य वे पुण्य के फल सुरेंद्र के लोक को प्राप्त करते हैं। सुरेंद्र महेश के सभी इंद्र के सरिया हैं सुरस्या सुंद्रस्या ऐसा सुरस्या पूर्णम सुरेंद्र लोकम आसाध्य पुण्यम का फल कुंड का फल क्या कु के फल लो करके, दाद दाद है? दाद सुरेंद्र लोक को प्राप्त करके दोनों तस्वीर सुर तो भी है इंद्र भी है और सुर के इंद्र फिर इन इंद्र वहां से वाचक मानना पड़ेगा सुरेंद्र लोकम आसाध्य वे कुण्य के फल सुरेन्द्र लोक को प्राप्त करके दीदी दिव्य करते है उस, उस में, उस स्वर्गलोक में जिंद्यान देव भोगान असनम की जिंदन देव भोगान असनम की दिव्यांग अपराकृत देवताओं के भोगों को भगवती है एक महासाध्य वे कुंड के फल सुरेंद्र के लोक को प्राप्त करके दिवी उस स्वर्गलोक में उस इंद्र के लोक में दिव्यांग देव भोगान असनम की दिव्य देवताओं के भोगों को भगते आगे देखेंगे प्रेम विद्या का अर्थ है ऋद और साम के विद्वान ऋत यजु और साम के विद्वान मांग का अर्थ है की वस्वादी देव वसुवादी देवताओं वस्वादी देवताओं के रूप में स्थित याद करते हैं उसमें वसुदेवता का आयोजन किया जाता है वसुवादी आदि से आदित्य देवता ले लेना चंद्रदेव का ले लेना ये सब ले लेना आदमी देवता ले लेना तो वसु आदि वसुवादी देवे सभी रुप में भगवान ही है सोम तो पाह जहाँ सोमन की बंदी सोम पाह सोम का इसलिए क्या कहते हैं सोम पा सोम है ना सोमन की बंत की सोम पाह तेन तेन कहता सोम ये, ये, कि सोम पान तेन देव तेन कहते क्या दिया सोम पाने, तेन पाने उस सोम पाने सोम पान के द्वारा ही पापा कूच का यहाँ पर पाप रहता शुद्ध किल विषय यहाँ शुद्ध निर्विषम शुभ निरस्तम कि निरस्तम निरस्त हो गया है पाप जिनका पाप निरस्त हो गया है जिनका पाप समाप्त हो गया है उन्हें क्या कहें शुद्ध के पाप नहीं थे यज्ञ ही करे न अग्नि सोमाधि यज्ञ अग्नि सोमाधि यज्ञों के द्वारा यजन करके मेरी पूजा करके स्वर्गतिम का स्वर्ग गमनम स्वर्ग गमनम का यहाँ पर स्वर्ग प्राप्ति गमन का तो प्राप्ति है स्वर्गतिम का स्वर्गम और फिर स्वर्गति कर दिया तो स्वर्गम को स्वर्गति कहते हैं स्वर्गम को क्या कहते हैं स्वर्ग गति काम प्राप्त जनते स्वर्ग की प्राप्ति को चाहते हैं स्वर्ग जाने को चाहते हैं ऐसा भी कर सकते है स्वर्गम को चाहते है तेरा पुण्यम पूर्णियम का फल को आचाध्य का संप्राप्त समय प्राप्त करके पूर्ण के फल प्राप्त करके करते सतक्रतु स्थान जो सत्तु को कहा जाता है जो व्यक्ति कर लेता है उसे क्या मिलता है मिलता है तो यहाँ पर सतक्रतु स्थान स्थान करते लोक स्थान लो, लो का कहते लोक सत्कृतु के लोक को प्राप्त करके असमसी का भूम्य ऐसी भूलते है किस्तु दिव्यांग दिवी यहाँ दिवी दिव्यांग का दिवी भगवान दिव्यांग क्या थे दिव्य भगवान मतलब दिव्य स्वर्गी स्वर्ग लोक में होने वाले स्वर्ग लोक में होने वाले यहाँ पर करते हैं भगवान स्वर्ग लोक में होने वाले देव भोगान देव भोग का अपराधिक है मतलब इस्लोक जैसे अपराधिक देव भोगान देव भोगान यहाँ पर देवानाम भोग देव भोग तस्वीर समाज है तान देव भोगान एक और देखो एवं ते काम लगायेंगे एक विशाल स्वर्गलोकलोक से विचारण स्वर्ग लोकम भुक्त आगते जो पहले आया था ना की जो क्या है कि देव भोगान असनम थी जो स्वर्ग में देव भोगों को भोगते हैं देवताओं के देव भोगों को भोगते हैं स्वर्गलोक में बैल बे जो भोगों में भोग रहे हैं उनके पैसे देना है से संघ विचारण स्वर्गलोकम भुक्स उस विशाल स्वर्गलोक का का भोग करके पुणे छीने की पुण्य होने आरोप के कारण ही स्वर्ग लोक का भोग मिल रहा है अब पूर्ण क्षीण होने पर वहाँ कहेंगे तो पुण्य छीणे मर्द लोकमति पूर्ण क्षीर्ण होने पर मनुष्य लोक में आ जाते हैं मृत्यु लोक में आ जाते हैं पुण्य छीणे पूर्ण क्षीण होने पर मृत्यु लोक में वापस आ जाते हैं फिर वही आ जाते हैं अपने कर्मानुसार जोड़ी जाती है उनको एवं त्रय धर्म अनुप्रसन्ना यहाँ त्रय धर्म करते हैं कि तीनों वेदों में कहे तीन वेद बताए तीन वेद कहे जाते हैं चारों वेदों के लिए तीन वेदियों जाता है इस प्रकार से धनम का वैदिक कर्म अनुप्रबंधा का अर्थ है कि आश्रय लेने वाले इस प्रकार अनुप्रबंधा की वैदिक कर्मों का आश्रय लेने वाले मतलब तीनों वेदों में कहे वैदिक कर्मो का आश्रय लेने वाले इस प्रकार वैदिक कर्म का आश्रय लेने वाले मनुष्य जिन्होंने परमात्मा को नहीं जाना परमात्मा की उपासना नहीं की में ले रहे ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है इस प्रकार वैदिक कर्म का आश्रय लेने वाले मनुष्य इस प्रकार वैदिक कर्म का आश्रय लेने वाले कौन है काम का नामना करने वाले मनुष्य इस प्रकार वैदिक कर्मो का आश्रय लेने वाले भोगों की कामना करने वाले मनुष्य गता गतम लभन आवागमन को प्राप्त होते इस प्रकार वैदिक कर्मों का आश्रय लेने वाले भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को होते हैं मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं यदि भाव से किया जाएगा तो वेदांत के अनुसार क्या निर्मल हो जाएगा है ना मोक्ष बन जाएगा सकाम भाव से करेंगे तो बंधन तो का हो जाएगा अब देखेंगे सर्विसर्णम पूर्ण पूर्ण क्षीण होने पर इस मृत्यु लोक में आ जाते हैं विसंती का विसंती आ जाते हैं लोग आते हैं एवं एवं ही एवं कर्याथोक्यो यहां आ जाते हैं एवं कर्थ ये यथोक् प्रकार के से त्री धन्यम कर्थ है नहीं नहीं केवल वैदिक कर्म मतलब ज्ञान गए ज्ञान नहीं केवल वैदिक कर्म का आश्रय लेने वाले गता यहां गतम चाहगतम द्वंद है गमनागम मतलब अवागमन जाना उड़ाना काम काम कर्त है ते <Sto> <Sto sonic language> काम कामना कामान करते हैं यहाँ पर कि भोगों की कामना करते हैं कामों की काम की कामना करते हैं काम का क्या प्रख्यात भोग विषय काम कर पहले जो कामान है ना पूछा काम का क्या है विषय <Sus Le Services> या भोग कि की बिस् कामना करते हैं इसलिए क्या कहे जाते हैं काम कामान वो बृषयों की कामना करने वाले विषयों की कामना करने वाले मनुष्य लबनते प्राप्त करते हैं किसको कथा आवागमन को ही प्राप्त करते हैं न तो स्वतंत्र कथिक लगते किन्तु कभी भी स्वतंत्रता तो तो तो? को प्राप्त नहीं करते हैं कभी भी स्वतंत्रता को स्वतंत्रता किसने मुक्ति नहीं स्वतंत्रता किसने और मुक्ति को छोड़कर कभी भी स्वतंत्रता नहीं स्वतंत्रता तो ही नहीं किसी न किसी के अधीन में क्यों बनाई रहेगा मुक्ति के बिना जब तक अधीनता है तब तक परेशानी आ जाती है दुख होता है की जाती है तो अब यहाँ पर एवं ही लगाया है ना करते कर सकाना की? की वो मृत्यु मंत्रोकम और विशंस इस मृत्यु लोक में आ जाते हैं तो क्यों? तो क्यों करते इस प्रकार के तो प्रकार से केवल वैदिक कर्म का लेने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त करते हैं ओम ओम